विज्वर्गं धर्मप्रेमी सज्जनो माता प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य पञ्चना चे उतना काल लगाना अगला व्यक्ति लाता इश आ नी सीो कु आगा मिना बै सा उ लगा इ आगे वा व्यक्ति लाता आगे चिके समकाल लगा सोषा सङ्गीत मोटी मोटी बाते जान क्रियात्मको सीने सिखा प्रयास यदि उचित प्रयास कर्षयो सिखा वे तु जीवन परिवारं समाज आगि पूरे राष्ट्रमेवर्तन नहीं करते तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं मानव निर्माण व्यक्ति का प्रमुख कार्य है और समझना चाहिए कि सब सबसे बड़ा संसार का ही कोई मुख्य है तो स्वयं उनको आतंक व्यक्ति बना दे बड़ी सेवा है तो केवल एक ही है स्वयं वो वैदिक मनुष्य आपकी व्यक्ति बनाकर के जितनी बातें कही जाती हैं संसार का उत्पाद किसी प्रकार की बातें दान है वो है एक ही बातें वो इंजात करना चाहते हैं जो सिर्फ वैदिक अपने आप को बना देता है वैदिक मानव अपने को बना देना ही संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है सबसे बड़ा कार्य और इसी के अभाव में सारे हिंदू में बदल गया केवल बात में नहीं सारे हिंदु व्यक्ति कुछ सोचते हैं कि हम खुद खुद कर रहे हैं की इतने विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय दला इतनी प्रोफेशन इतने आचार्य उपाध्याय कितने पता नहीं किसी विभाग ने देखिए आप वस्तु है वहां पर ये सभी दोस्त हो रही है और दो रूपये की योजना चल रही है और मनुष्य निर्माण को जो करने के लिए तैयार कर्म का प्रक्र चल रहा है धर्म के विषय में बाढ़ की जो स्थिति को ऐसी लेकिन एक में देख रहे इसका भाव क्या भारत में दरिद्रता कंगाली कमजोरी मरी ये इन सब का अभाव है कि के पास भूमि कम है नहीं ये निर्धनता ये कंगाली एकता ये नीचे गिरना पिछली एक चीज अगर बाहर आ अथवा इसलिए भारत का काम ने कि इसमें जो सूखा पड़ता है या इसलिए भारत में कमी है जो मनुष्यों की कमी है जितने भी साधन है वो गिनाई गई उनका कोई के कारण नहीं है केवल एक ही कारण है भारत हाथ का हाथ धरके खाना है आम खुशी करने है दौड़ भाई व्यक्ति अधिक अस्ति खाना च अधिक अस्धन चाता अधिक मक अस्ति चतारविधाता भारत कार्यालय मपतरं मूलो सिद्धिवासो विद्यालय मुल् जा छे गु काम किमी बे कामीके और क्या हाल है। कोई किणा हालि अटा उपरा हाले का चे आन्टे काम कर्ता भारवाली केला ते पूषा कि बता मे होगि अध्ये घण्टे तीन घण्टे कामी <laughs> थाक थाक थाक थाक एक एक करके व्यक्ति इतना खराब हो गया और किसी कामता नहीं है और ये माता एक बेट पहुंच देगा ये सारे के सारे बद्धू बुद्धि है <laughs> इनकी बुद्धि कटी करी है इनको इतना हो नहीं हम क्या करते क्या लिवाते लेकिन माताओं के बच्चे पिताओं की छोटी छोटी पाठी दे दिया हमने दिल्ली में वो बुझे हमारे नहीं दश पद्रीस्टा तीस्था मम टेखे दाते कुटे कुटे हा एक छेडि दे हा पक दूसरा दूसरे दिके तीसरा पको आग मा कुदा मोकरे कपडे मिला बाय मिता दिमागा ये दिमाग मया दी कदा दिमागरा बेतानि लोक्ता मे मा बनाने वाले बिगाड़ने वाले दूसरा नंबर पिताओं का तीसरा हमारा हम तो तीसरे नंबर पहले हम अपनी ओर से कमी छोड़ेंगे अर्थात जितना हम परिश्रम करते हैं ना बालकों जो ऊपर मां नहीं करती पिता नहीं करता राजा नहीं करता हम भी इतना परिश्रम एक कर्मचारी को बनाने ये जो हमारे कर्म कांड कैसे बिगड़ता है देखो आप ग्रह बच्चे को देखो बच्चे खेलते बात करते ही छोटे से छोटे बच्चे को ऐसा बेकार दिया जाता है बात करनी उसको नहीं आती नमस्ते करना उसको नहीं आता माता पिता क्या क्या मोही हमने देखा है एक पति एक पत्नी और दो बच्चे धन्यवाद दो बच्चों को दो पति पत्नी अपनी बात नहीं बना पा रहे उन दो बच्चों की बात पति पत्नी मानी सकते आप तो कई पक्षे हो रही बात कम से कम दो बच्चे देखे जाते पति पत्नी को होते उन दो बच्चों को दो पति पत्नी आज्ञा नहीं मनवा सकते कहना नहीं मनवा सकते वो बच्चे जरूर के दोनों पति पत्नी को न जाते कट्टी करके आप देखते बिल्ता कनेक्टिवि पेटा औनि आदत नोदी कि बहु बेचारी फापल दीयता बा मे ये ने, ये, ने, ने, ये, दे दो, ने, ये ने। और देशे तु मह्यं मेटि देति <tos> मैंने ते ते तो मैंने क्या बात है? म्या स्वामी जिन्ता मु जीने दे, दे। दुनिया की छाने जाता था है। और लंबा लंबा लंबा परा, पत्रा खांड विदेशी और खुद मुझे पता नहीं चल है वो यू आई आया तो आ गया मैंने कहा बात नहीं तो, तो, तो मारने की जगह किया है <laughs> तो मैंने जो जो बाई की है ना उसके लाभ जो है जो अब वो एक और उठाएगा और आया तैयार होगी क्योंकि वो उचाई तो तो तो वो वो वो वो वो हो जाता जो जालकाले एवाच्च पदानी एकं याद न याद या कृ मा का के किं नी मिविं जाते ये बे मानते माता पिता गुरु सत्य मनते प्राचीनकाल की माता पिता गुरु बे आज आज आज माता पतान्या बी क्या पिता गुरु बेहन आ और, और तो हा हा अनाति अस्ति अस्ति सूचिया वैदिकं पूते कर्मितां के लिए कुपा और नीतवा यहां अपना काम करें हमें आवश्यकता नहीं जवानों की अनुभव सरकार बोल ठीक है नहीं तो आप अपना काम करो हमने जवाब का किया हम नहीं मान दे पाते जिससे न्याय जाए हो जाएगा सरकार जवाब से मैंने आए मान पर उनका नाम सुन गया वो रोज दुखी अपने बेटों से वो समस्या करें अगर में ही जाए वो समझाए बुझाए वो माने ही नहीं उसने सोचा मान के इनको क्या किया जाए उनको बुला करके क्या देगा आओ गए हो देखो आज ये गांधी करो, नमस्ते करना है या नहीं आदि समाज में जाना है या नहीं मेरी संपत्ति आदि समाज में खर्च होगी या बूपर में होगी एक पैसा नहीं करेगा बताओ क्या पहले से तभी नमस्ते ही करेंगे जवाब देगा ऐसे हां परमात्मा जिससे था, था था लो को बेटने कविवा जीता का करो पाला स्वामीना पच्चिवर्षे नै पच्ची प्रति महारो यदि पच्चिक लेगा बिगट जागा इस्पदा अहं बीस मि करो जलको सुधर जाता यह समान ध्यान रखो गृहस्थ में है आप पिता हैं माता हैं अपना जीवन अच्छा बनाते हुए बच्चों का निर्माण करना गृहस्थे के बहुत कर सकते हैं उनसे एक रखा है अच्छा पुत्र पुत्री बना देना, और राशि को बेचना कितने ऋषियों ने गृह स्वास्थ्यों को ये चिन्ह इसको ये बोलते हैं को ये बोलते हैं गृह स्थापित जितने स्तंभ कर रहे हैं एक स्तंभ है पूरे सूत्रीय हो गया है वो राष्ट्र का है और जब मात्राएं अच्छी नहीं होती विदुषी नहीं होती धार्मिक नहीं होती सत्यवादी भी नहीं होती तो ये सारे के सारे पे डे सिर्फ पिता की गई स्थिति है फिर गुरुओं की गई स्थिति है सिर्फ राजा की गई स्थिति है हम कई बार विचार करते का इसके तो ध्यान देना एक बात के ऋषि ने ये बात कर्म को वेद कीयते बना शुभकर्मि कि ते अशुभकर्ता पूर्वे वर्माय दिगि विशेष कथं न एवं कु न लिखे तु व्यक्ति न कर्म लिख्य यातु निष्कान्ती कथंकर् व्यक्ति निष्काक्रम शुभकर्ता पा छुटाय बरे काम छोडने के अना अनिवा्य कक्कर शुभकर्ति अशुभकर् शुभकर्ता वेद व्यक्ति अशुभकर्खर जाते अशुभकर्ता तु शुभकर्खर्ति आपो कर्मो व्यापक परि भाषा जि व्यक्ति अोले देता जि व्यक्ति अचे काम गोले बच जाता बरे का ब अच्छे कर्म काना अनिवा्य अच्छे काम लगे रहो और काश की मदद हो हम ऐसी कथा सुनते हैं ऐसी लोगी हम नहीं जानते हमें सुनी इसी ने पूछा महर्षि राम सरस्वती जी से कि महाराज जी हाथ ऐसे रहते हैं अभी आपको ये काम करो दोनों तो वो बुरी बात सुनाए नहीं सका क्या ऐसा काम उन्होंने कहा कि मेरे पास में इतना समय ही नहीं है मैं कि जब का सुनो नहीं क्यों काम है कि कब काम करो तो हैं, कब मुझे बता दे मेरे पास देनी नहीं है अब जो व्यक्ति बुराई से बचना है वो अच्छी तरफ करता है तो बुराई ये बचना सरल हो है। और ये व्यक्ति क्या करते नंदी बच गई वो आ गया नहीं वाला आ अच्छा खाली आप ले जाते निमान के <laughs> अच्छा एक गिलास में तो वो जब सारी सारी भर जाएगी ना पूरी जब आएगी अच्छा पानी ने सूत्री बना दिया डा कुछ वगैरह पात्र समी आते हैं पात्र के समय तो जाना तो काम के समय पीटर का जब उधर का समय आए तब तो ओ जि जाना और जब का समय आए तो तो देखो लेकिन एक बात कही सब काम सहमान अर्थात शक्ति और शक्ति तो याद नहीं करें एक नियम बना के लिए सोच का इन चलो, मानसिक कर्म होते हैं वाकनीति होते हैं शायरी भी होते हैं जहां तक शारीरिक कर्म का समझ है वो उनके मुद्रे में कहीं नहीं आप कभी उनकी मुद्दे को ले लेते आए आया ीम्बू नीम्बू तोड लिया ये बाले नीम्बू तोडना शरीर काम है शरीर का कर्णता बोता कर्म भे वर्षा ग्रहो ऋषि न सबका है मानसिक कार्य और वाचर के कार्य और शारीरिक कार्य जो कर्मों के विषय में आप भाषण सुनते हैं तो मनु महाराज ने अक्षय पाक्ष का परिग्रम का करवाया ऐसे देखिए हम तो कर्म करते हैं तीन कर्म मन से करते हैं और तीन कर्म शरीर से करते हैं और चार कर्म वाणी से करते और ये तीन अशुभ कर्म वाणि से ती अशुभ कर्मचारी और अशुभ कर्ण वाटनेके किं गोचार तीव कर्ण शुभ मानके और्याुभ वाटनिक तीन कर्म शुभो पाणि सर्ज वी बी जन बेमा यदि आपने कर्म का एक सिद्धांत समझ लिया पता चलेगा कि जन्म में मानसिक रूप में कितने बुरे के काम करता हूं वाणिज्य कितने बुरे अच्छे काम करता हूं शरीर में कितने बुरे अच्छे काम करता हूं पता चलेगा और आप ये देखेंगे कि हमारा जीवन को बुरे कर्मों से उतर ग्रुद उत भया तो हम सामूख के विषय में जानते हुए निष्कॉन्म करते होते हैं निष्काम कर्म यदि हमारे जीवन में आएगा और शुद्ध ज्ञान विज्ञान को उसके साथ बंद होगा तो तुम्हारा जीवन बनता चल जाएगा व्यक्तिगत के जीवन पर कर्म का प्रभाव पड़ता है बुरे कर्म करता जाता है बुरा प्रभाव पड़ता जाता है अच्छे कर्म करता जाता है अच्छा प्रभाव पड़ता जाता है और व्यक्ति का जीवन बनता है आप लोग प्रयास